एक परमार्थ प्रसंग एक सौ पचासी साधक को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन एक ही विचार में फंस जाता है सरस नए भाव आते ही नहीं जब ध्यान अच्छा नहीं लगता या कुछ चिंता और कुप्रवृत्ति की ओर मन की प्रबल गति हो जाती है प्रयत्न करके भी वह किसी प्रकार भी संभाल संभलता नहीं इस तरह यदि चलता रहे तो साधु संघ ही उसका एकमात्र उपाय है उनके पवित्र संस्पर्श में आकर उनके दर्शन संस्पर्शन और सेवादि से उनका सत्व और भगवत भाव अंतर में संचरित होता है और प्रेरणा ला देता है मन का मैल कट जाता है और नए उत्साह से आगे बढ़ना संभव हो जाता है साधु संग का उपाय न हो तो सतशास्त्र पाठ सत, सत आलोचना व्याकुल अंतकरण से ईश्वर के प्रास प्रार्थना अच्छा लगे या न लगे उनका नाम जब मैं करता ही जाऊंगा ऐसा दृढ़ संकल्प और जोर मन में लाना चाहिए तब देखोगे भूत भाग जाएगा मन की घोर तमोनिशा कट जाएगी एक सौ छियासी मन को सब समय ही किसी न किसी काम में लगाए रखो कभी भी बेकार न बैठने दो उसे खाली छोड़ते ही वह बदमाशी करेगा और तुम्हें संतप्त करेगा जब मन बिल्कुल ही खराब हो जाए या किसी प्रलोभन और मानसिक उत्तेजना को प्रयत्न करके भी हटाने में तुम असमर्थ होते हो ऐसा मालूम पड़े तब उस जगह ही से हट जाओ उस प्रतिकूल आब हवा में से बाहर निकल आओ खुले मैदान की मुक्त पवन में तेजी से तीन चार मील घूम आओ इतने से ही वह अधोगामी भाव दूर हो जाएगा कम से कम उतने समय के लिए प्रलोभन से बचने के दो ही उपाय हैं या तो युद्ध या पलायन पर मन से भागकर कहीं अकेले रह भी तो नहीं सकते या तो उसको वश में ही करना होगा या उसके इशारे से उठना बैठना होगा एक सौ की अंतर्निहित अग्नि जैसे घर्षण द्वारा दूध का मक्खन जैसे मंथन के द्वारा तेल का तेल जैसे पेरने से मिट्टी के नीचे का जल जैसे खोदने से प्राप्त होता है उसी तरह जीव की हृदय गुहा में निहित उसका स्वरूप जो परमात्मा है वह भी प्राणपण पूर्वक तपस्या और एकाग्रता से प्राप्त होता है एक सौ अठासी ध्यान जब साधन की प्रथमावस्था में क्रमशः धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए आज यदि आधा घंटा या पैंतालीस मिनट करो तो कुछ दिन के बाद एक घंटा बाद में डेढ़ घंटा दो घंटा इस तरह से हो सके उतना करो हठात आग्रह आग्रह अतिशय्य से या मन की उत्तेजना से बलपूर्वक अपने सामर्थ्य से अधिक करने पर बाद में खुद को ही भोगना पड़ता है इसकी प्रतिक्रिया इतनी भीषण होती है कि उसे सही करना महा कठिन हो जाता है फलस्वरूप स्नायुक दुर्बलता या अवसाद इतना अधिक आता है कि जब ध्यान करने की शक्ति और इच्छा तक चली जाती है मस्तिष्क जैसे बिल्कुल खाली खाली मालूम पड़ने लगता है पूर्वावस्था प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता है और कष्ट प्राप्ति होती है यहाँ तक कि मस्तिष्क विकार भी हो सकता है कूदकर कर एक बारगी ही छत पर नहीं चढ़ा जाता उससे गिरकर हाथ पैर टूट जाते हैं छत पर चढ़ने के लिए कदम कदम सीढ़ी पर से चढ़ना पड़ता है